श्री ष्ण लीला प्रसंग ब्राह्म समाज में श्री रामकृष्ण देव का प्रभाव ब्राह्म साधकों को श्री रामकृष्ण देव का साधन पथ पर अग्रसर करना भारतवर्षी समाज के बहुत से लोगों के सत्यानुराग त्यागशीलता और धर्म पिपाशा आदि सद्गुणों का परिचय पाकर श्री रामकृष्ण देव उन्हें अपने जीवनादर्श के अनुसार धर्म पथ पर अग्रसर कराने के लिए सचेष्ट हुए थे ईश्वरानुरागी व्यक्ति किसी भी संप्रदाय के क्यों न हो श्री रामकृष्ण देव उन्हें सदैव परम आत्मी समझते थे और वे अपने अपने पथ पर अग्रसर होते हुए पूर्णता प्राप्त कर सके उसके लिए करण से सहायता देते थे फिर यथार्थ ईश्वर भक्तों को श्री रामकृष्ण देव एक अलग जाति रूप से निर्देश करते थे और उनके साथ भोजन पान करने में भी संकोच नहीं करते थे अतः यह कहने की आवश्यकता नहीं कि वे केशव तथा उनके सहयोगी विजय कृष्ण गोस्वामी प्रतापचंद्र मजुमदार निर चिरंजीव शर्मा शिवनाथ शास्त्री अमृतलाल बसु आदि व्यक्तियों को अत्यंत स्नेह के दृष्टि से देखते तथा उन्हें आध्यात्मिक सहायता देने में उद्यत हो उनके साथ भोजन पान करने में संकुचित नहीं होते थे उन्हें इस बात को समझने में समय नहीं लगा कि ये लोग पाश्चात्य शिक्षा एवं पाश्चात्य भावग्रहण के कारण जातीय धर्मादर्श से विच्य हो बहुत दूर चले जा रहे हैं और बहुधा समाज संस्कार को ही धर्मानुष्ठान का एकमात्र कार्य समझ बैठे हैं इस कारण उन्होंने इन लोगों के भीतर यथार्थ साधनानुराग प्रबुद्ध कर दिया था और समाज इनके साथ उस मार्ग पर अग्रसर हो या न हो उन लोगों को केवल ईश्वर लाभ ही जीवनोद्देश्य रूप से अवलंबन कराने का प्रयत्न किया था फलस्वरूप श्री केशवचंद्र अपने दलबल के साथ उनके प्रदर्शित मार्ग में बहुत दूर तक अग्रसर हुए थे मधुर मातृ नाम से ईश्वर का संबोधन तथा उनके मातृत्व की उपासना ब्रह्म समाज में प्रचलित हुई थी और उस समाज के साहित्य संगीत आदि सभी विषयों में श्री रामकृष्ण देव का भाव प्रविष्ट हो गया था फलस्वरूप ब्राह्म समाज को उस भाव ने बहुत ही सरस बना दिया था और इतना ही नहीं वरन हिंदुओं के आदर्श एवं अनुष्ठानों को भ्रम तथा कुसंस्कार से पूर्ण समझकर कर ब्राह्म समाज ने अपने को उससे पृथक कर लिया था परंतु साथ ही हिंदुओं में भी बहुत से विषय सोचने तथा शिक्षा प्राप्त करने योग्य है यह बात भी ब्राह्म समाज के नेतागण समझ सके थे पाश्चात्य भाव से भावित केशवचंद्र तथा उनके साथी श्री रामकृष्ण देव के सब प्रकार के भावों और उपदेशों समझ नहीं सके थे और जितना समझ सके थे उससे भी पूर्णतः ग्रहण करना उन लोगों को रुचिकर का न होगा इस विषय में श्री रामकृष्ण देव पहले से ही सावधान थे उन लोगों को उपदेश देते समय किसी बात के बताने के बाद उस विषय का स्मरण कर दे प्रायः कहा करते थे जो कुछ मन में आया मैं कह गया तुम लोग उसका सिर सिरदुम छोड़कर ग्रहण कर लेना केवल सार भाग ग्रहण कर लेना फिर उन्हें इस बात के समझने में भी विलंब नहीं लगा कि ब्राह्मण समाज के अनेक व्यक्तियों के निकट समाज संस्कार और भोगवासना का तृप्ति साधन ही जीवन का उद्देश्य बन गया है यह विषय वे कभी कभी हास परिहास में प्रकट भी किया करते थे और कहते थे केशव के वहाँ मैं गया था उन लोगों की उपासना देखी बहुत देर तक भगवान के ऐश्वर्यों की बात कहने पर अंत में उसने बताया अब हम ईश्वर का ध्यान करें मैंने सोचा न जाने कितनी देर तक ध्यान करेंगे अजी दो मिनट आंख मूंदते न मूंदते ही हो गया ऐसा ध्यान करने पर क्या कोई उन्हें पा सकता है जब वे ध्यान कर रहे थे तब मैंने उन लोगों के मुख की ओर ताका फिर केशव से कहा तुम में से बहुतों का ध्यान देखा कैसा लगा जानते हो दक्षिणेश्वर में पेड़ के नीचे कभी कभी बंदर चुपचाप बैठे रहते हैं मानो कितने अच्छे हैं कुछ भी नहीं जानते परंतु असली बात ऐसी नहीं वे बैठे बैठे सोच रहे थे कि किसके घर के छप्पर पर कद्दू कुम्भड़ा है किसके बाग में केला या बैगन है थोड़ी ही देर के बाद वे सब के सब हुप करते हुए कूदकर कर वहाँ पहुँच जाते और उन्हें तोड़ताड़ कर खा जाते मैंने देखा यहाँ बहुतों का ध्यान ठीक वैसा ही है सब लोग सुनकर हंसने लगे इस प्रकार हास परिहास में श्री रामकृष्ण देव हमें भी शिक्षा प्रदान किया करते थे हमें स्मरण है कि स्वामी विवेकानंद एक दिन उनके सामने बैठ भजन गा रहे थे उन दिनों स्वामी जी ब्राह्म समाज में आते जाते थे और सुबह शाम दो बार ब्राह्म समाज के अनुसार उपासना और ध्यान आदि किया करते थे उस एक पुरातन पुरुष निरंजन में चित्त समाधान कर रो रे आदि ब्राह्म संगीत को वे बहुत ही प्रेम के साथ तन्मय होकर गाने लगे इस संगीत के एक पद में है भजन साधन उनका करो रे निरंतर श्री रामकृष्ण देव उन बातों को स्वामी विवेकानंद जी के मन में दृढ़ रूप से अंकित कर देने के लिए एकाएक एक बोल उठे नहीं ऐसा नहीं बोल भजन साधन उनका करोरे दिन में दो बार कार्य रूप में जिसे तू नहीं करेगा झूठ मूठ उसे क्यों कहता है सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े स्वामी जी भी कुछ लज्जित हो गए